महाभारत द्रोण पर्व सठ पंचाशद अधिक शतमोध्याय सोमदत्त और सात्विकी का युद्ध सोमदत्त की पराजय घटोत्कच और अश्वस्थामा का युद्ध और अश्वस्थामा द्वारा घटोत्कच के पुत्र का एक अक्षौणी राक्षस सेना का तथा द्रुपद पुत्रों का वध एवं पांडव सेना की पराजय संजय वाच सोमदत्तो उपवास का व्रत लेकर बैठे हुए अपने पुत्र भूरे श्रवा के सातिकी द्वारा मारे जाने पर उस समय सोमदत्त को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सातिकी से इस प्रकार कहा छत्र धर्म पुरा दृष्टो युद्ध महात्मा भी दश धर्मे कथम रत सात पूर्व काल में महात्माओं तथा देवताओं ने जिस क्षत्रिय धर्म का साक्षात्कार किया है उसे छोड़कर तुम लुटेरों के धर्म में कैसे प्रवृत्त हो गए परांग नष्ट पर सातके छत्र धर्म रत प्राग कथम दू प्रहरे दृढ़े साथ के जो युद्ध से विमुक्त एवं दीन होकर हथियार डाल चुका हो उस पर रणभूमि में छत्र धर्म पुराण विद्वान पुरुष कैसे प्रहार कर सकता है द्वाब किल त्याथो प्रद्युमच महाबाहो युद्ध सात्व सा सात्वत विष्णुवंशियों में दो ही महारथी युद्ध के लिए विख्यात हैं एक तो महाबाहु प्रद्युम्न और दूसरे तुम कथम डाली थी, थी तथा तो जो आम्रन का निश्चय लेकर बैठा था उस मेरे पुत्र पर तुमने वैसा पतन कारक क्रूर प्रहार क्यों किया कर्मणस्त दुर्वृत्त फल प्राप्त संयुगे अद्ये भी शिरो विक्रम्य पत्रि ओ दुराचारी मूर्ख उस पाप कर्म का फल तुम इस युद्ध स्थल में ही प्राप्त करो आज मैं पराक्रम करके एक बार से तुम्हारा सिर काट डालूँगा शपे सापुत्र सुकृतन चनतीताम वीर मनिनम अरक्षण पार्थेन ज्यष्णुना ससुता अनुज नर के घोरे मैं अपने दोनों पुत्रों की तथा यज्ञ और पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि आज रात्रि बीतने के पहले ही कुंती पुत्र अर्जुन से अरक्षित रहने पर अपने को वीर मानने वाले तुम्हें पुत्रों और भाइयों सहित न मार डालूं तो घोर नरक में पड़ू एव उक्त स संक्रुद्ध सोम दत्तो महाबल चारेण सिंह ना च ऐसा कहकर महाबली सोम ने अत्यंत कुथो उच्च स्वर से शंख बजाया और सिंहनाथ किया तथा कम्ष सिंह द्रष्टो दुराश सात के वृष संक्रुद्ध सोम अथा ब्रवी तब कमल के समान केसमृत और सिंह के सीधात वाले दुर्धर्ष भी, भी अत्यंत कुथ सोमदत्त से इस प्रकार बोले कौरव न मित्र स कथिद विद्यते तया सा युद्ध कशन कोरवे तुम्हारे या किसी दूसरे के साथ युद्ध करते समय मेरे हृदय में किसी तरह भी कोई भय नहीं होगा यदि सर्वण सैन्य न गुप्तोदयी सती तथा पिना व्यथा का चेन कई श्यान ममकौर कौरव यदि सारी सेना से सुरक्षित होकर तुम मेरे साथ युद्ध करोगे तो भी तुम्हारे कारण मुझे कोई व्यथा नहीं होगी युद्धसारेण वाक्यन असतान च ना हम भीषेत्र शक्य छत्रवृत्ते स्थित स्वया मैं सदा क्षत्रियोचित आचार में स्थित हूँ युद्ध है जिसका सार है तथा दुष्ट पुरुष ही जिसे आदर देते हैं ऐसे कटुवाक्य से तुम मुझे डरा नहीं सकते यदि प्रहरामिते यदि मेरे साथ तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो निर्दयता पूर्वक मैंने बाणों द्वारा निर्दयता पूर्वक पहने बाणों द्वारा मुझ पर प्रहार करो मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा हतो भूरिश्रवाभिर तव पुत्रो महारथ सलश्चै महाराज भ्रातृ व्यसन कर महाराज तुम्हारा वीर महारथी पुत्र भूरिश्रभा मारा गया भाई के दुख से दुखी होकर शल भी वीरगति को प्राप्त हुआ है ताम चाप्यद्यवधिश्या कौरव से महारथ अब पुत्रों और बांधवों से ही तुम्हें भी मार डालूँगा तुम गुरुकुल के महारथी वीर वीरहो इसमें रणभूमि में सावधान होकर खड़े रहो यस्म दानम दम शोचम अहिंसा श्रीध्रुति क्षमा अणपायानी सर्वाणी निजी युधिष्ठिरे मृदंगकेतो तेजसा निहत पुरा शक सौ बल शे जिन महाराज युद्ध में दान दम शौच अहिंसा, लज्जा धृति और क्षमा आदि सारे सद्गुण भाव से सदा विद्यमान रहते हैं अपने में मृदंग का चिन्ह धारण करने वाले उन्हीं धर्मराज के तेज से तुम पहले ही मर चुके हो अतः कर्ण और शकुने के साथ ही इस युद्ध में तुम विरास को प्राप्त हो सपे हम कृष्ण चरण ऊष्टा पुरतेन चय यदि म ससुतम पापम नवहयामोचिता मैं श्रीकृष्ण के चरणों तथा तो अपने इष्टा पुरतकर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि मैं युद्ध में क्रुद्ध होकर तुम जैसे पापी को पुत्रों सहित न मार डालूं तो मुझे उत्तम गति न मिले अपयास्यति चेतुक्त अरण मुक्त भविष्य एवं भाष्योन क्रोध संदोचनौ प्रवृत सर कर्तुम पुरुष सत्त यदि तुम उपरयुक्त बातें कहकर भी युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तभी मेरे हाथ से छुटकारा पा सकोगे परस्पर ऐसा कहकर क्रोध से लाल आखे किए उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक दूसरे परमाणु की वर्षा आरंभ कर दी तथो राम दुर्योधन सोम दत्तम परिवार समन्त तदनंतर दुर्योधन एक हजार रथों और दस हजार हाथियों द्वारा सोमदत्त को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगा चेन्द्र विक्रम स्थल महाबाहुर्व्र सन्नो युवा समस्त शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ और वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाला आपका नव साला महा सपने भी अत्यंत कुपित हो इंद्र के समान पराक्रमी भाइयों तथा तो पुत्र पुत्रों से कर वहां आ पहुंचा साग्रम तस्य धीमतः सोम दत्तम महेश्वास बुद्धिमान सपने के एक लाख से अधिक घुड़सवार महाधनु सोमदत्त की सब ओर से रक्षा करने लगे आमास रक्षमा बलिद सात्विकी तब दृष्टि सन्नतपरमी दृष्टुम नोध्य प्रगृह महति बलवान सायकों से सुरक्षित हो सोमदत्त ने अपने बाढ़ों से सात्विकी को आच्छादित कर दिया झुके ही गांठ वाले बाणों से सात्विकी को आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए दृष्ट धृष्टुम्न विशाल सेना साथ लेकर वहां आ पहुंचे। पहुँचे चंडवाताम उदधीन इव स्वन आशीतराजन बढ़ऊान अभिनग्नताम राजन उस समय परस्पर प्रहार करने वाली सेनाओं का कोलाहल प्रचंड वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्रों की गर्जना के समान प्रतीत होता था विव्याध सोम, सोम, सोम दत्त दत्तस्तु सात्वतम नवभि शाप्त नवभिच अवधि गुरुपुंग सोमदत्त ने साप्तिकी को नौ बाणों से बिंद डाला फिर साप्तिकी ने भी कुरुश्रेष्ठ सोमदत्त को नौ बाणु से घायल कर दिया समरे धारण करने वाले बलवान सातकी के द्वारा समरभूमि अत्यंत घायल किए जाने पर सोम रथ की बैठक में जा बैठे और शुद्भु खोकर मूर्छित हो गए तम विमूढ़ समालक्ष सारथे त्वर याप्युत अपो वाहरम सोमदत्तम उजित्रतो द्रोड़ो यदि सोमदत्त को, को युद्ध के बाणों से पीड़ित एवं अचेत हुआ देख द्रोणाचार्य साध करने की इच्छा से उनकी ओर अभिप्रेक्षा महात्मा परि सप्तोंदम द्रोणाचार्य को आते देख युधिष्ठि आदि पांडव वीर यद तिलक महामना सात्विकी की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए तथा जैसे पूर्व काल मृतलोकी पर विजय पाने की इच्छा से राजा बली का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था उसी प्रकार द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ घोर संग्राम आरंभ हुआ तथा सायक पांडवा अवा, नेणत भारातेजा तत्पश्चात महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने अपने बाण समूह से पांडव सेना को आच्छादित कर दिया और युधिष्ठि को बिन्द डाला सातकिसर बाण विसम त्या भीम भीमसेन चौबीर्नकुम पंचभी तथा सहेब तथाष्टाभीस द्रोपदेयान महाबाहु पंचभी पंचभी शरिय विराटम्यम्षाद्रुपदम दशभिशर युधामिभिषद्भिमौजसा महे महावी अन्या सैनिक विद्वाम युधिष्ठिर उपाद्रवत फिर महाबाहु महाबाहू द्रोण सातिकी को दस धृष्टद्न को बीस भीमसेन को नौ नकुल को पाँच सहदेव को आठ शिखंडी को सौ पुत्रों को पाँच पाँच मत्स्यराज विराट को आठ द्रुपद को दस युद्धाम्यु को तीन उत्तमौा को छह तथा अन्य सैनिकों को अन्यान्य बाणों से घायल करके युद्धस्थल में राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया ते बध्यम द्रोड़ पाण्डुपुत्र दिशो दस राज द्रोणाचार्य की मार खाकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठि के सैनिक आर्तना करते हुए भय के मारे दसो दिशाओं में भाग गए। तो तत्सैनम दृष्ट् द्रोड़ फालगुन किंचिदागत संरंभ गुरु पार्शोभ्य द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव सेना का संहार होता देख कुंती अर्जुन के हृदय में कुछ क्रोध हो आया वे तुरंत ही आचार्य का सामना करने के लिए चल दिए। दिएोण तो विभस्तुम अभिधावत आहवे सन्यावर तथम तत्सैन्यम पुनर्जोधिष्ठिर बल अर्जुन को युद्ध में द्रोणाचार्य पर धावा करते दे युधिष्ठिर के सेना पुनः वापस लौट आई तथो युद्धम अभुत युद्धों भूयो भारद्द्वाज से पांडव द्रोणस्तव सुतराजन्तः परिवार व्यधपत् पांडुसैनि तूलराशि राजन नंदन ध्रोण का पांडवों के साथ पुनः युद्ध आरंभ हुआ आपके पुत्रों ने द्रोणाचार्य को सब ओर से घोये रखा था जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है उसी प्रकार वे पांडव सेना को तहस नहस करने लगे तम ज्वलत इवादि दीप्तानल सुति राज्यम धृ्वा दूढ़म शरार्चि मंडलीतधनवान तपंत भास्कर दहतम अहिता से नैनम कश्चि वारियत नरेश्वर प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान तथा निरंतर बाण रूपी किरणों से मुक्त युक्त हो सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने वाले द्रोणाचार्य को धनुष को मंडलाकार करके तपते हुए प्रभाकर के समान शत्रुओं को दग्ध करते हुए देख पांडव सेना में कोई वीर उन्हें रोक न सका योजुे यो तस् तस्थ द्रोण से पुरष तस्तः शिर छिप्वा यु द्रोण शरा जो जो योद्धा पुर द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होता उसी उसी का सिर काटकर द्रोणाचार्य के बाण धरती में समा जाते थे एवं सा पांडवी सेना बध्यमान महात्मना प्रद्रुद्राव पुनर्भे पश्यत सभ्य साचि न इस प्रकार महात्मा द्रोण के द्वारा मारी जाती हुई पांडव सेना पुनः भयभीत हो सभ्यसाची अर्जुन के देखते देखते भागने लगी बलं दृष्ट्वा निष भारत द्रोणरथ नंदन रात में द्रोणाचार्य के द्वारा अपनी सेना को भगाई हुई देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा आप द्रोणाचार्य के रथ के समीप चलिए तथो राजो क्षीर कु चोदया मासह द्रोण रथम प्रति तब दास कुलनंदन नंदन श्रीकृष्ण ने चांदी गोदुग्ध कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले घोड़ों को द्रोणाचार्य के रथ की ओर हाका भीमसेम दृष्टवाया तम द्रोणा पालगुण स्वरथी मुआचेनम द्रोण का अर्जुन को द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए जाते देख भीमसेन ने भी अपने सारथी से कहा, तुम द्रोणाचार्य की सेना की ओर मुझे ले चलो। सत्य संध्य जैष्णो भरत सत्यम भरत श्रेष्ठ उनके सारथी अभिशोक ने उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन के पीछे अपने घोड़ो को बढ़ाया तो महाराज के कयाचा महाराथा महाराज उन दोनों भाइयों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर युद्ध के लिए उद्यत होकर जाते थे पांचाल संजय मत्स्य चेधिकूष कौशल तथा कई कई महारथियों ने भी उन्ही का अनुसरण किया तथो राजभुत घोर संग्राम हो लो महर्षण दक्षिणम पार्श्व उत्तरम चोदर हम महद्याम रथविन्दाभ्या बलम जंग्रीह राजन फिर तो वहा रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम आरंभ हो गया अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना के दक्षिण भाग को और भीम से वाम भाग को अपना लक्ष्य बनाया उन दोनों भाइयों के साथ विशाल रथ तथा तो सेनाएं थी तो दृष्टवा पुरुष व्याघ्रीम सेना धनंजय धृष्टो के महाबल राजन पुरुष सिंह भीमसेन और अर्जुन को द्रोणाचार्य पर धावा करते दे। और महाबली भी वहीं जा पहुंचे आशीन बलऊान तदाता महाराज उस समय परस्पर आघात प्रतिघात करते हुए उन सैन्य समूहों का प्रचंड नरेश्वर द्रोणपुत्र सोम दत्त कुमार भूरी श्रभा के वध से अत्यंत कुपित हो उठा था उसने युद्धक्षेत्र में सात्विकी को देखकर उनके वध का दृढ़ निश्चय करके उन पर आक्रमण किया अश्वस्थामा को पुत्र के रथ की ओर जाते देख, अत्यंत कुपित हुए भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने अपने इस शत्रु को रोका का महाघोरम ऋक्ष चरम पर महामस्था ते सन्नलवा विषिप्तंत सन्नाह महामेघनिस्वनम युक्त गजनिभर्वाहैर्ना वारिणेर विक्षिप्त पक्ष चरण विवृता क्षेण कूजता रथ पर बैठकर आया था वह काले लोहे का बना हुआ और अत्यंत भयंकर था उसके ऊपर रीछ की खाल मढ़ी हुई थी उसके भीतर भीतरी भाग की लंबाई चौड़ाई तीस नल्व हाथ यंत्र और कवच रखे हुए थे चलते समय उससे की भारी घटा का समान गंभीर शब्द होता था, उसमें हाथी जैसे विशाल काय वाहन जुटे हुए थे जो वास्तव में न घोड़े थे और न हाथी उस रथ की ध्वजा का डंडा बहुत ऊंचा था वह ध्वज पंख और पंजे फैला कर आखें फाड़ फाड़ देखने और पूजने वाले एक गृदराज से सुशोभित था उसकी पताका खून से भींगी हुई थी और उस रथ को आंतों की माला से विभूषित किया गया था भूमि नापने का एक नाप जो ४०० हाथ का होता है अष्टचक्र समय आपुलम रथम सोलमुदारोरूपा ऐसे आठ पहियों वाले आठ पहियों वाले विशाल रथ पर बैठा हुआ भयंकर रूप वाले राक्षसों के एक अक्षौणी सेना से घिरा हुआ था उस समस्त सेना ने अपने हाथों में सूल मुदगर पर्वत शिखर और वृक्ष ले रखे थे दंडहस्तमांत कम प्रदय काल में दंड धारी यमराज के समान विशाल धनुष उठाए घटोत्कच को देखकर समस्त राजा व्यथित हो उठे ततस्त गरशृगाभम भीमरूपयावहम द्रष्टाको ग्रजन्मुखम शंखकर्ण महानु ऊर्धकेश रुपाक्ष दीप्ता से महास्व महास्वभ्रृगद्द्वार किमूर्धज सासन सर्वूतान निवातकी वजप विक्षोभकारिण तमुत महाचाप राक्षसेन्द्र घटोत्कर्जिता प्रचुक्षोभ पुत्री वाहिना शोभिता वर्ता गंगे ओर्ध यह देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था उसका रूप भयानक होने के कारण वह सबको भयंकर प्रतीत होता था उसका मुख ही बड़ा भीषण था, किंतु दाढ़ों के कारण और भी विकराल हो उठा था उसके कान कील या खूटे के समान जान पड़ते थे ठोड़ी बहुत बड़ी थी बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे आँखें डरावनी थी मुख आग के समान प्रज्जवलित था पेट भीतर की ओर धसा हुआ था उसके गले का छेद बहुत बड़े गड्ढे के समान जान पड़ता था सिर के बाल किरेट से ढके हुए थे वह मुंह बाए हुए यमराज के समान समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न करने वाला था शत्रुओं को क्षुब्ध कर देने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान राक्षस राज घतोज को विशाल धनुष उठाए अत्य देख आपके पुत्र की सेना भय से पीड़ित एवं क्षुध हो उठी मानो वायु से विक्षुब्ध हुई गंगा में भयानक भवरे और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो घटोनाषिताम विथोश्च ना घटोत्क के द्वारा किए हुए सिंहनाथ से भयभीत हो हाथियों के पेशाब झड़ने लगे और मनुष्य भी अत्यंत भिथित हो उठे तथो स्म बृष्टि आसी तमंत संध्या कालाधिकल प्रयुक्ता राक्षसू तदनंतर उस रणभूमि में चारों ओर संध्या काल से ही अधिक बलवान हुए राक्षसों द्वारा ही की हुई पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी आय सा भूसुंडमराह पतरताश उतग्न पट्यम लोहे के चक्र भूसुंडी प्रास तोमर शूल शतग्नि और पट्यस आदि अस्त्र अविराम गति से गिरने लगे तदग्रमति दृष्टि नर्णच व्यथित प्राद्रिश उस अत्यंत भयंकर और उग्र संग्राम को देखकर समस्त नरेश आपके पुत्र और कर्ण ये सभी पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए त्रैकोस्त्र बलश्लाघ्योण्य व्यथमच्चर हिमायाम घटोत्क निर्मिताम उस समय वहाँ अपने अस्त्र बल पर अभिमान करने वाला एकमात्र द्रोण कुमार स्वाभिमानी अस्वस्था तनिक भी व्यथित नहीं हुआ उसने घटोत्क की रची रत, हुई माया अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दी विहतायाम तो मायाम अमरसी सघटोत्क विस्सर्ज सरान घोरान ते स्वस्था मान मा माया नष्ट हो जाने पर अमरस में भरे हुए घटोत्कच ने बड़े भयंकर बाण छोड़े वे सभी बाढ़ अस्वस्थामा के शरीर में घुस गए शीघ्र रुक्म पुंखा शिला जैसे क्रोधातुर सर्प बड़े वेग से भाभी में घुसते हैं उसी प्रकार शिला पर तेज किए हुए वे सुवर्ण में पंख वाले शीघ्रगामी बाण कृपा कुमार को विदीर्ण करके खून से लतपथ हो धरती में घुस गए अस्वस्थाम लघुअस्त प्रतापवान घटोत्क अभि क्रम विभेदी इससे अस्वस्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया फिर तो शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस प्रतापी प्रतापीवीर ने क्रोधी घटोत्कट को दस बाणों से घायल कर दिया घटोत्को ते द्रोणपुत्रेणसु चक्राम सहसारण व्यथित्र विभूषित द्रोणपुत्र के द्वारा मर्म स्थानों में गहरी चोट डगने के कारण घटोत्क अत्यंत व्यथित हो उठा और उसने एक ऐसा चक्र हाथ में लिया जिसमें एक लाख अरे थे उसके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे मणियों तथा हीरों से विभूषित वह चक्र प्रातः काल के सूर्य के समान जान पड़ता था अस्वस्थेपेजिशया वेगे न महता गि द्रोड़नाशरि अभाग्य से वह संकल्प तन्मोघ अपुवि भीम कुमार ने अस्वस्थामा का वध करने की इच्छा से से वह चक्र चक्र उसके ऊपर चला दिया दिया ने अपने बाणों द्वारा बड़े से आते हुए उस चक्र को दूर फेंक वह भाग्यहीन के संकल्प मनोरथ की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा घटोत्तूम दृष्टि चक्रम निपाचित द्रोड़िम प्राक्षादी भास्करम तन्नंतर अपने चक्र को धरती पर गिराया हुआ देख घटोत्कट ने अपने बाणों की वर्षा से अस्पस्था को उसी प्रकार ढक दिया जैसे राहु सूर्य को आच्छादित कर देता है घटोत्कट सुत श्रीमान भिन्ना जनन चयोपम रोध द्रोणिमाया तम प्रभंजन विवाह घटोत्कट के तेजस्वी पुत्र अंजन परवा ने जो कटे हुए कोयले के ढेर के समान काला था अपने ओर आते हुए अस्वस्थामा को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देती है पौत्रेड भीमसेन सर ईरंजन पर्व बभेन धारा भि गिर भीम के पौत्र अंजन पर्वा के बाणों से आच्छादित हुआ अस्वस्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेरु पर्वत के समान हो रहा था। ध्वज में पहाड़े न, न चिच्छेद रुद्र विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अस्वस्था के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई उसने एक बार से अंजन परवा की ध्वजा काट डाली। फिर दो बाण से उसके दो सारथियों को तीन से त्रिवेणु को एक से धनुष को और चार से चारों घोड़ों को काट डाला विरथस्योद्यतम हस्तान् हेम बिन्दुरा सुन खडम से तत्पश्चात रथहीन हुए राक्षस पुत्र ने हाथ से उठे हुए स्वर्ण बिंदुओं से व्याप्त खड्ग को उसने एक तीखे बाण से मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए गदा हे गदा राजूर्णम हेडम्बे सोनुडाम भ्राम जो क्षिप्ता सरहि सा द्रोणना पत राजन तब घटोत्कत पुत्र ने तुरंत ही सोने के अंगत से विभूषित गरा घुमाकर पर दे मारी परंतु अस्वस्थामा के बाणों से आहत होकर वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ी तथोअतरेक्ष कालमेघ इवधन वो वर्षा अंजन पर्वाश त्रिवर्ष नभ स्थला तब आकाश में उछलकर कर प्रलय काल के मेघ की भांति गजना करते हुए अंजन परवा ने आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी तथो मायांधरम द्रोणिर घटोत्कम दिव्य मार्ग मार्गण अभिव्याण सूर्य इवांशुभि तनंतर द्रोण पुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायाधारी अपने बाणों द्वारा उसी तरह घायल कर दिया जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा मेघों की घटा को गला देते हैं सोवती हे मिभूषित महिगत इवात श्री महानंजन पर्वत इसके बाद वह नीचे उतरकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर अश्वस्थामा के सामने खड़ा हो गया उस समय वह तेजस्वी राक्षस पृथ्वी पर खड़े हुए अत्यंत भयंकर घिरे के समान जान पड़ा। जघानाजन पर महेश्वर इबान उस समय द्रोण कुमार ने लोहे के कवच धारण करके आए हुए भीम सेन अंजन परवा को उसी प्रकार माल डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकार का वध किया था अदृष्ट अस्वस्थ नाम महाबल द्रोड़ेह सकाशम अभ्येत रोषा प्रवृता प्राहवाक्यम असंभ्रतो वीरम सारद सुत दहंत वनम अपने विभोत्तम अपने महाबली पुत्र को अश्वस्थामा द्वारा मारा गया देख चमकते हुए बाजू बंद से विभूषित घटोचगत बड़े रोष के साथ द्रोण कुमार के समीप आग आयकर बड़े बढ़े हुए दावा नल के समान पांडव सेना रूपी वन को दग्ध करते हुए उस वीर कृपी कुमार से बिना किसी घबराहट के इस प्रकार बोला घटकोत्कृष्ट तिश्ट तिष्ट जीवन द्रोणपुत्र श्याम भी कौन चम अग्नि सु घटोत्क गड़ ने कहा द्रोण पुत्र खड़े रहो खड़े रहो आज तुम मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे जैसे अग्निपुत्र कार्तिके ने क्रौंच पर्वत को वितरण किया था उसी प्रकार आज मैं तुम्हारा विनाश कर डालूंगा अस्वस्थाम ने कहा देवताओं के समान पराक्रमी पुत्र तुम जाओ दूसरों के साथ युद्ध करो हडम्बानंदन पुत्र के लिए उचित नहीं है कि वह पिता को भी सताए में विद्यते जातुर कुमार अभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी रोष नहीं है परंतु यदि रोष हो जाए तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि रोष के वशीभूत हुआ प्राणी अपना भी विनाश कर डालता है फिर दूसरे की तो बात ही क्या है अत मेरे कुपित होने पर तुम सकुशल नहीं रह सकते संजय पुत्र शोक संजय कहते राजन पुत्र शोक में डूबे हुए भीमसेन कुमार ने अस्वस्थमा की बात सुनकर क्रोध से लाल आंखें करके रोष रोधपूर्वक उससे कहा कि पृथक जन हम असदे किम कामार क्या मैं युद्ध स्थल में नीच लोगों के समान कायर हूँ जो तू मुझे अपनी बातों से डरा रहा है तेरी यह बात नीचता पूर्ण है पांडवा नाम हम पुत्र समरेश्वर अधिराजो हम दशग्रीव निवर्तना भले देख मैं कौरवों के विशाल कुल में भीमसेन से उत्पन्न हुआ हूँ सम्रांगण में कभी पीठ न दिखाने वाले पांडवों का पुत्र हूँ राक्षसों का राजा हूँ और दशग्रीव रावण के समान बलवान हूँ तेश्ट पुत्र युद्ध तू मेरे हाथ से छूट कर जीवित नहीं जा सकेगा आज इस रणांगण में मैं तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा इतुक्का क्रोधताम राो रा द्रोणि भभ्य द्रभ क्रुद्ध गजेन्द्री ऐसा कहकर क्रोध से लाल आखे किये महाबली राक्षस घटोत्कच ने द्रोणपुत्र पर रोधपूर्वक धावा किया मानो सिंह ने गजराज पर आक्रमण किया हो रथाक्ष मात्र ऋषु अभ्य वरसद रथिना धारा जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अस्वस्थामा पर की धुरी के समान मोटे बाणों की वर्षा करने लगा शर्वृष्टि शरिद्रोणी ही अपराप्त तामसात तथोत्तरिक्षे ता। बाणा संग्रामो न इवा भवत परन्तु द्रोणपुत्र अस्वस्थामा अपने पास आने से पहले ही उस बाण वर्षा को बाणों द्वारा नष्ट कर देता था इससे आकाश में बाणों का दूसरा संग्राम गया था। सम्मर्द बाग्राम खद्यो तेरी अस्त्रों के परस्पर टकराने से जो आग की चिंगारियां छूटती थी उससे रात्रि के मध्यम प्रहर में आकाश जुग्नों से चित्रित प्रचित होता था निशा नेताम मायाम घटोत्कच ततो द्रोणि रणमा घटोत्क मायापुट युद्धाभिमानी अश्वस्थामा के द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की सो भगवत गिरे शिखर तरसूल मुसल जल प्रश्रवण महान वह वृक्षों से भरे हुए शिखरों द्वारा सुशोभित एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया वह महान पर्वत शूल प्रास खड्ग और मुसल रूपी जल के झरने बहा रहा था तमज्जनगिरी प्रक्षम द्रोण दृष्टा महीधरम प्रपतभ बहुत संघ्यंजनगिरी के समान उस काले पहाड़ को देखकर और वहाँ से गिरने वाले बहुतेरे अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर भी द्रोण कुमार अस्वस्थाम व्यथित नहीं हुआ तथोह त्रोण भद्रस्त्रुद क्षिप्त क्षिप्र तदनंतर द्रोण कुमार ने हसते हुए से वज्रास्त्र को प्रकट किया उस अस्त्र का आघात होते ही वह पर्वतराज तत्काल अदृश्य हो गया ततः सो युदो भूत सेन्द्र युद्धो दिवीन अस्मभृष्टिभिग्रोड़मा तत्पश्चात वह आकाश में इंद्रधनुष सहित अत्यंत भयंकर बनकर पत्थरों की वर्षा से रणभूमि में को आच्छादित करने लगा अथायस्त्रोण नील मेघ हम समितम तब अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ द्रोण कुमारे वायस्त्र का संधान करके वहाँ प्रकट हुए नीलमेघ को नष्ट कर दिया समारण गण, गण, गण द्रोड़ी दिख जिसा। प्रक्षाद्य सर्वश्रथ सहस्त्राणाम जघान द्विपदावर मनुष्यों में श्रेष्ठ अश्वस्थामा ने अपने बाण समूहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके शत्रुपक्ष के एक लाख रथियों का संहार कर डाला स दृष्ट पुनराज रथेनायात कामुक घटोत्कज्रा रक्षसृत सिंहतार्दूल सदश मतरद जपृष्ठगतरपी विकृत शिरोग्रीवैर्डंबानूच सह कौलस्ते जातुन सहतामस्रमेनाशस्त्रधरवीर नानकवचूषण महाबलर्भम्रव्य शोध वृत्लोचन तो युद्धे राक्षस युद्धदुर्मद विषण संप्रेक्षत तत्पश्चात अश्वत्थामा ने देखा कि घटोत्कच -गट बिना किसी घबराहट के बहुत से लाक्षसों से घिरा हुआ पुनः रथ पर आरूढ़ होकर आ रहा है उसने अपने धनुष को खींचकर फैला रखा है उसके साथ सिंह व्याघ्र और मतवाले हाथियों के समान पराक्रमी तथा विकराल मुख मस्तक और कंठ वाले बहुत से अनुचर हैं जो हाथी घोड़ों तथा रथ पर बैठे हुए हैं उनके अनुचरों में राक्षस यातुधान तथा तामस जाति के लोग हैं जिनका पराक्रम इंद्र के समान है नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भांति भाति के कवच और आभूषणों से विभूषित महाबली भयंकर सिंहनाद करने वाले तथा क्रोध से घुरते हुए नेत्रों वाले बहुसंख्यक रण दुर्मद राक्षस घटोत्क की ओर से युद्ध के लिए उपस्थित हैं यह सब देखकर कर दुर्योधन विषादग्रस्त हो रहा है इन सब बातों पर दृष्टि करके अश्वस्थामा ने आपके पुत्र से कहा तिष्ट दुर्योधनाद्यम न कार्य सम्रम स्वयं सहत भी, भी, भी पार्थिवेंद्र विक्रम दुर्योधन आज तुम चुपचाप खड़े रहो तुम्हें इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं तथा अपने वीर भाइयों के साथ तनिक भी घबराना नहीं चाहिए नेहने मित्रास्ते न तबास्ती पराजय सायम ते प्रतिजा डी पर राजन मैं तुम्हारे शत्रुओं को मार डालूंगा तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती इसके लिए मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ तुम अपनी सेना को आश्वासन दो दुर्योधन पराभक्त गौतमी नंदन दुर्योधन बोला गौतमी नंदन तुम्हारा यह हृदय इतना विशाल है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य का होना मैं अद्भुत नहीं मानता हम लोगों पर तुम्हारा अनुराग बहुत अधिक है संजय वाच अस्वस्थाम ततः स्वबल अब्रवीत मृतम्रत सहस रणशोभिना संजय कहते हैं राजन अश्वस्थामा से ऐसा कहकर दुर्योधन संग्राम में शोभा पाने वाले घोड़ों से युक्त एक हजार रथों द्वारा घिरे हुए शकुनि से इस प्रकार बोला ष्याया रथस प्रयाहिव धनंजय कर्णश्च वृषसेन कृपो नीण तथा च उदित कृतवर्मा चुमता सुतापन दुस्साहसनु निंभस् कुंडेदी पराक्रम पुरजो दृढ़ पताक हेम कंपन शल्याुणीन्द्र सेनाश संजय विजय जय हमलाक्ष पराक्रथी जय वर्मा सुदर्शन एवामुयानी पतेना मात हजार रथियों की सेना साथ लेकर अर्जुन पर आक्रमण करो कर्ण वृषसेन कृपाचार्य नील उत्तर दिशा के सैनिक कृतवर्मा पूर्वमित्र सुतापन दशासन निकुंभ कुंडभेदी पराक्रमी पुरंजय दृढ़रथ पताकी हेमकंपन शल्य आरुणि इंद्रसेन संजय विजय जय कमलाक्ष कमलाक्षक्रथी जयवर्मा और सुदर्शन ये सभी महारथी महारथीवीर तथा साठ हजार पैदल सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे जय धर्मराजम भई मम जमचो धर्म असुरा मामा जैसे देवराज इंद्र असुरों का संहार करते हैं उसी प्रकार तुम भीमसेन नकुल सहदेव तथा धर्मराज युद्षिर का भी वध कर डालो मेरी विजय की आशा तुम पर ही अवलंबित है दारितां भिसम धारिता पावकि मातुल द्रोण कुमार अश्वस्थामा ने कुंती कुमारों को अपने बाड़ों द्वारा विदीर्ण कर डाला है उनके शरीर को छत विच्छत कर डाला है इस अवस्था में असुरों का वध करने वाले कुमार कार्तिके की भांति तुम पुत्रों को मार डालो ए तो ये सुतान राजन् राजन आपके पुत्र के ऐसा कहने पर सुबल पुत्र सपने आपके पुत्रों को प्रसन्न करने तथा पांडवों को दग्ध कर डालने की इच्छा से शीघ्री युद्ध के लिए चल दिया अथ प्रभु तदनंतर रणभूमि में रात्रि के समय द्रोण कुमार अश्वस्थामा तथा राक्षस भट्टोत्स का इंद्र और प्रहलाद के समान अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ ततो घटोत्कचो बाणे दशभ गौतमी सुतम झानो रस संक्रद्धो विषाग्दी प्रतिमर्मुण उष्ण घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर विष और अग्नि के समान भयंकर दस सुदृढ़ बाणों द्वारा कृपि कुमार अश्वस्थामा की छाती में घर आघात किया सतैर गाढ़ी सुत चचाल मध्यस्थो वादत भीमपुत्र घटोत्क के चलाये हुए उन बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर रथ में बैठा हुआ अस्वस्थामा वायु के झकझोरों से झकझोरे हुए वृक्ष के समान कापने लगा भूयच्चाजलिके मारणेन महाप्रभम द्रौड़ीस्त चापम चिक्षेदासु घटोत्क इतने में ही घटोत्कत ने पुनः नामक बाण से अस्वस्था के हाथ में स्थित अत्यंत कांतिमान धनुष को का डाला काट डाला धनुर्भार सह महत वा वारिधारा चक्ष वृधारा तब द्रोण कुमार भारत सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है इसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे तथा पंखा लगेत्र खचर प्रति भारत तदनंतर गौतमी पुत्र ने सुवर्ण में पंख वाले शत्रुनाशक आकाशचारी बाणों को उस राक्षस पर चलाया तद्बाण तम भूयूथम रक्षसामसाम सिंहैरिव भव गजार अकुल उन बाणों से छोड़ी छाती वाले राक्षसों का वह समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल किए गए मतवाले हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होने लगा मेरा राक्षसान को दग्ध कर देते हैं उसी प्रकार अश्वस्थामा ने अपने बाणों द्वारा घोड़े सारथी रथ और हाथियों सहित बहुत से राक्षसों को जलाकर भस्म कर दिया स दग्ध्वा छौ बा न ऋतिमचे नृप म दग्ध्धि नरेश्वर जैसे भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुर को दग्ध करके सुशोभित हुए थे उसी प्रकार राक्षसों के अक्षौणी सेना को बाणों द्वारा दग्ध करके अस्वस्था शोभा पाने लगा युगान से सर्वभूता राज जयता श्रेष्ठ द्रोणपुत्र राजन विजय वीरों में श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अस्वस्थाम प्रलय काल में समस्त प्राणियों को भस्म कर देने वाले संवर्तक अग्नि के समान आपके शत्रु को दग्ध करके दे दीप्यमान हो उठा तथो घटोत्क्रुद्ध रक्षता कर्मण द्रोणिम हते हतेतिमतिम चोदयामासता तब घटोस्कत ने कुपित हो भयानक कर्म करने वाले राक्षसों के उस विशाल सेना को आदेश दिया अरे अस्वस्थामा को मार डालो घटोत्कटस्थाजा प्रतिगृहिया द्रष्टोजलाव्रा घोरूपयानकान घोर जिह् क्रोधता क्रोधतां सिंह न महता नाद वसुंधरा हंतोम्रवंद्रौिमदानुध की उस आज्ञा को शिरोधार करके दाढ़ो से प्रकाशित विशाल मुख वाले घोर रूप वा धारी फैले मुंह और डरावने वाले भयानक से लाल लाक्ष आए महान सिंहनाथ से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र ले अश्वस्थामा को मार डालने के लिए इस पर टूट पड़े शक्ति सतग्नि परिघान सन थूल खड्गा मुसला पर प्रसाश सोमराश्च कल्पा कंपनाशा स्थूला भूषुंड स्थूलाका मुदराश्च समरे सत्रुदारुणा सम्रांगण में किसी से भी न डरने वाले तथा तो क्रोध से लाल नेत्रों वाले भयंकर पराक्रमी सैकड़ों और हजारों राक्षस अस्वस्थाम के मस्तक पर शक्ति सतग्नि परिघ अश्निशल पट्टीस खड गदा भिंदीपाल मूसल फर से त्रास कटार तोमर कणप कंपन मोटे मोटे पत्थर भुचुंडी गदा काले लोहे के खंभे तथा शत्रुओं को विधन करने में समर्थ महाघोर मुदगरों की वर्षा करने लगे तत्व शुभमह द्रोणपुत्र मूर्धर ही पतम समीक्षाथ योदास्ते व्यतिता द्रोणपुत्र के मस्तक पर अस्त्रों की वह बड़ी भारी वर्षा होती दे आपके समस्त सैनिक व्यथित हो उठे द्रोणपुत्रस्विकांत तद्वर्षम घोरमुत शरण विध्वंसया महास भद्रकल्पय शिलासित परन्तु पराक्रम द्रोणकुम शिला पर तेज किए हुए अपने बद्रोपम बाणों द्वारा वहाँ प्रकट हुई उस भयंकर अस्त्र वर्षा का विध्वंस कर डाला तत् नये स्वर्णम तो स्वर्ण पुखय महामनाज्ने राक्ष दिव्यास्त्र प्रतिमंत्रित तत्पश्चात महामनस्वी अश्वस्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित सुवर्ण मय पंख वाले अन्य बाणों द्वारा तत्काल ही राक्षसों को घायल कर दिया रक्षसाम् उन बाणों से चौड़ी छाती वाले राक्षसों का समूह अत्यंत पीड़ित हो सिंहों द्वारा व्याकुल किए गए मतवाले हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होने लगा ते राक्षसंक्रुद्धा द्रोण पुत्रेण ताड़िता क्रुद्धाश्पाद्रुभ द्रोणी दिघांसन तो महाबला पुत्र की मार खाकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबली राक्षस उसे मार डालने की इच्छा से पूर्वक दौड़े त्राद्भुत द्रोणी दर्शयामास विक्रम अशक्य कर्त्म भारत भारत वहां अस्वस्थ मान ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जिसे समस्त प्राणियों और किसी के लिए कर दिखाना असंभव था यदे राक्ष क्षण द्रोणी महास्रवे ददाह जलित राक्षसेन्द्र से पश्यत क्योंकि महान अस्त्रवेदता अश्वस्थामा ने अकेले ही इस राक्षसी सेना को राक्षसराज घटोत्कच गट के देखते देखते अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा क्षण भर में भस्म कर दिया